चाबी तो पहले से ही अनीता के पास थी और सबसे बड़ी बात मीरा के घर का लॉक भी नहीं टूटा हुआ था तो आखिर वो घर के भीतर दाखिल कैसे हुआ विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस केस में अब तक हो चुकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पढ़ा कहीं से ये भी नहीं सुनने में आया था कि मीरा के घर के किसी हिस्से को तोड़ा या खोदा गया था न ही कोई ऐसी किड़की वगैरा खुली या टूटी हुई मिली थी जिसे देख कहा जा सके कि कातिल वहां से घर में घुसा रहा होगा कुल मिलाकर घर में घुसने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि कातिल के पास भी घर की चाबी थी लेकिन अब यहां सवाल ये उठता है कि आकर कातिल तक घर की चाबी पहुंची कैसे किसने उसे चाबी दी होगी और अगर ये पता चल भी जाए कि मीरा के घर की चाबी और किसके पास है तो फिर तो कातिल को पकड़ना आसान हो जाएगा इसी सोच के साथ विक्रांत फिर से नीतेश से पूछताछ करने के लिए तेजी ऐसी पनवेल ब्रांच की तरफ भागा नीतीश के हिसाब से उसके घर की चाबी के दो सेट थे और एक सेट उसके पास रहती थी और दूसरा उसकी बीवी मीरा अग्रवाल के पास इन दोनों के अलावा घर की चाबी और किसी के पास नहीं थी अब यहाँ से विक्रांत का दिमाग जहाँ तक चल रहा था उस हिसाब से नीतीश ने तो अनीता के अलावा किसी को भी डुप्लीकेट चाबी दी ही नहीं अब बचती मीरा कहीं उसी ने तो अपने घर की चाबी किसी को नहीं दी थी लेकिन वो किसे देगी हो सकता है की उसका कोई अफेयर रहा हो कोई बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है हो सकता है कि मीरा ने उसे चाबी दे दी हो और फिर बाद में उसने ही किसी बात से चिढ़कर मीरा का मर्डर कर दिया हो और फिर घर से सामान भी लूटकर भागा हो लेकिन फिर तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में आया कि लेकिन अगर मीरा का कोई अफेयर रहा होता तो पहले ही यह बात सामने आ चुकी होती क्यूकी पहले पुलिस ने बहुत दिनों तक इस दिशा में भी जांच की थी लेकिन कहीं से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिसे देख कर कहा जा सकता है कि मीरा का कोई अफेयर और फिर अगर ऐसा रहा होता तो ये मर्डर केस सॉल्व हो गया होता इतने दिन तक थोड़ी ना चल रहा होता और दूसरी बात विक्रांत को शुरू से ही ना जाने क्यों ये फील हो रहा था कि मीरा के असली मर्डरर से कहीं ना कहीं अनीता और नितेश जुड़े हुए हैं क्योंकि तो किसी भी केस में इतना इत्तेफाक थोड़ी ना हो सकता है यानी जिस दिन अनिता मीरा का मर्डर करने के लिए गई ठीक उसी दिन और उससे कुछ समय पहले ही कतिल आता है मीरा के घर में दाखिल होता है और उसका मर्डर करके निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही अनीता भी उसी का मर्डर करने के लिए जाती है इतना सब कुछ भला इत्तेफाक कैसे हो सकता है जरूर इसमें किसी किसी प्लानिंग प्लानिंग दिमाग चकरा रहा था एक बार उसका दिमाग अनिता के पति पर भी गया नैना को भी उस पर शक हुआ था लेकिन फिर बाद में पता चला की उसका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं वो ना तो रमेश को जानता था ना ही नितिन को जानता था और ना ही मीरा को वो भला क्यों मीरा का मर्डर करेगा विक्रांत की अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वो काफी देर तक नितेश आया आते आते उसने एक और ट्राई करने का फैसला किया उसने नीतेश से आखिरी सवाल पूछा तुमने जो चाबी अनिता को दी थी वो डुप्लीकेट थी ना तुमने वो चाबी किससे बनवाई थी सर बहुत दिन हो गए नाम तो नहीं याद है फिर काफी देर तक सोचते रहने के बाद नितेश ने कहा इतना याद है कि मैं चाबी बनवाने के लिए घर से दूर कहीं गया हुआ था, ताकि किसी को कुछ शक ना हो जगह का नाम ढंग से याद नहीं है लेकिन हाँ वहाँ के लोकेशन का हल्का हल्का याद है हम्म, इस पर लिखो जो भी याद है और हाँ चाबी बनाने वाले आदमी का होलिया कैसा था ये याद है विक्रांत ने नीतीश के आगे पेन और पेपर सरकाते हुए कहा हाँ उसके सिर पर बाल ज्यादा नहीं थे आधी खोपड़ी पर बाल थे पर पैर भी खराब था स्टिक के साथ लंगड़ाते हुए चलता था क्या क्या कहा तुमने ये सुनकर विक्रांत चिल्ला पड़ा नीतिश भी घबरासा गया डर के मारे उसके हाथ से पेन और पेपर जमीन पर गिर पड़ा अभी तक विक्रांत सिर्फ घर के लॉक और चाबी के बारे में सोच रहा था लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उस बीच उसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल जाएगा वो आदमी उस वक्त काफी जवान था और देखने में काफी यंग भी था विक्रांत के कहने पर नितेश उस आदमी के बारे में और अच्छे से याद करने लग गया और उसे डुप्लीकेट चाबी वाले आदमी के बारे में जो कुछ भी याद आ रहा था वो सब कुछ विक्रांत को साफ साफ बता रहा था नितेश ने बताया कि वो आदमी लगभग छह फीट लम्बा था और वो एक पैर से लंगड़ाते हुए स्टिक की मदद से चलता था नीतेश उस आदमी के बारे में जो कुछ भी बता रहा था वो सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर रहा था पहले ही पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पता करके ये बताया था कि मीरा का कातिल का कोई फिजिकली डिसेबल आदमी हो सकता है क्योंकि तो मीरा के घर में जो फुटप्रिंट मिले थे उसमें कातिल के दाहिने पैर का निशान ज्यादा गहरा दिखाई पड़ रहा था उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता था कि कातिल के बाएं पैर में कुछ प्रॉब्लम थी कहीं उस चाबी बनाने वाले ने तो मीरा का मर्डर नहीं किया था अच्छा क्या तुम उसे पहले से जानते थे विक्रांत ने पूछा क्या बात कर रहे हैं सर मैं किसी ऐसे आदमी से अपने घर की चाबी क्यों बनवाऊंगा जिसे मैं पहले से जानता हूं। मैं मर्डर करने का प्लान बना रहा था सर कोई घर की चाबी नहीं खोई थी मेरी नितेश ने खींचते हुए कहा अब तक वो भी विक्रांत के सवालों से परेशान हो चुका था अच्छा जब तुम उसे डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए दे रहे थे तो वहाँ कोई और भी मौजूद था किसी और को भी खबर थी की तुम चाबी बनवाने जा रहे हो सर अब इतना तो मैंने उस टाइम ध्यान भी नहीं दिया था और ना मुझे इतना अभी याद है नितेश ने जवाब दिया अच्छा ये बताओ तुम्हें तो चाबी किस दिन मिली थी जिस दिन हमने मीरा का मर्डर करने का प्लान बनाया था उस रात के तीन चार दिन पहले मुझे अभी इतना ठीक से याद भी नहीं है हाँ इतना याद है कि मैंने अनिता को पहले अपने घर को चारों तरफ ऐसी घुमा दिखाया था और फिर उसे घर के भीतर कैसे घुसना है ये सब समझाया था फिर इसके बाद उसे चाबी भी दी थी अच्छा यानी कि तुम दोनों ने मिलकर ही ये सब प्लान किया था विक्रांत के दिमाग में कुछ चल रहा था हाँ सर हाँ कितनी बार मैं कहूँ अब हम दोनों ने मिलकर ही मीरा का मर्डर किया था नीतीश ने चिढ़ते हुए कहा हम्म, लंगड़ा था वो और लगभग छह फीट लंबा था स्टिक भी लिया हुआ था अब तो विक्रांत को पूरा यकीन होने लग गया था की मीरा का मर्डर वही डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला शख्स ही था पहले ही विक्रांत ने ये आइडिया लगा लिया था की मीरा का मर्डर कोई शातिर और पेशेवर मुजरिम नहीं था बल्कि कोई नॉर्मल ही चोर या डाकू रहा होगा